आज तीन मार्च 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर के कार्यक्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है अभी हमने होली के मनाए जाने के विषय में मीटिंग रखी थी जो तारीख अभी फिलहाल जो तय की है वो 20 मार्च जिस दिन हम यहाँ पर पादु का पूजन सन्ने करेंगे तदंतर आगंतु तो आगंतुकों के सामने आचरण का परिचय और उसके बाद भोजन की व्यवस्था रहेगी तो इस कार्यक्रम के बारे में एक और मीटिंग तो एक दो दिन में तय कर लेंगे या जैसे चंदन जैन ने बताया रविवार को कर सकते हैं तो जो भी होगा अंतिम रूप से इसका जो स्वरूप होगा वो अगले हफ्ते हाँ तो डिस्कस कर आज हम जो अगली बात पढ़ने जा रहे हैं वो तो है विज्ञान भरो के आरंभिक चार धारणाएं या योग्य क्रियाएं जिनके द्वारा हम मध्य विकास या भैरव बोध की बात करते हैं ये चार विधियां क्या हैं अब इनको एक साथ लेने से इनके जो अंतर हैं उनमें क्या तुलनात्मक रूप से क्या परिवर्तन अंतर है वो भी इनको ठीक से समझ मान सकेंगे अब ये अपन शुरू करें उसके पहले कुछ फिर थोड़ी सी हम मूलभूत बातों को समझ लें ताकि जब हम इनको पढ़ें तो ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए इन चारों में श्वास का उपयोग किया गया जो हमारे श्वास का उपयोग आत्मबोध के लिए किया गया श्वास क्या है इसके बारे में हम हमेशा अचेत रहते हैं बच्चा जन्मता है पहले सांस लेता है और ये क्रिया उसके शरीर छोड़ने तक जाते इस बात से एक बात हमको बड़ी स्पष्ट संदेश मिलता है जो अक्सर हम उस पर कभी चिंतन नहीं करते कि श्वास क्या है श्वास एक सेतु है जो आपकी जीवात्मा जो शिव का अंश है या शिव स्वरूप उस जीवात्मा को इस संसार से जोड़ के रखती है जैसे ही वो श्वास टूटती है तो जीवात्मा शरीर को संसार को छोड़ देती है तो इस जीवात्मा को शरीर से जोड़े रखने के लिए इस संसार से जोड़े रखने के लिए श्वास एक सेतु का एक पुल का काम करती है एक बॉन्ड का काम जैसे केमिस्ट्री हमने पढ़ी है जिसके अंदर की दो एटम को जोड़ने के लिए बीच में बॉन्ड होता है जैसे सूरज के आसपास ग्रह चक्कर लगाते हैं उनके बीच भी एक आकर्षण का एक बॉन्ड होता है ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड के और जीवात्मा के बीच में बॉन्ड होता है या एक शक्ति होती है जो दोनों को जोड़ती है और वह है श्वास श्वास के द्वारा ही ये जीवात्मा शरीर में बनी रहती है ये शरीर संसार का हिस्सा है शरीर आत्मा का हिस्सा नहीं है ये संसार का हिस्सा है जैसे जमीन ये अंतरिक्ष ये समय सूर्य तारे वैसे ही शरीर ये शरीर एक टेम्पररी नेस्ट है या अस्थाई धरोधा है जहाँ पर कि आत्मा अपना निवास बनाती है ये क्यों बनाती है ये अपने एक खेल के अंतर्गत एक नियम है कि इन्हें स्वतंत्रता दी गई और उस खेल में हिस्सा लो और तुम जैसा करो उसका वैसा परिणाम भोगो और उस परिणाम को भोगने के लिए शरीर जरूर सुख अगर भोगना है तो भी शरीर चाहिए दुख भोगना है तो भी शरीर चाहिए तो इस सुख और दुख को भोगने के लिए एक शरीर का वर्ण आत्मा करती है और ये आत्मा उस शरीर में तब तक रहती है जब तक कि जो इस शरीर से भोगने की नियति पूरी न हो जाती जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध या प्री डेस्टिनेशन जो प्री डेस्टिनेशन है जो प्रारब्ध है जैसे ही पूरा होता है तो ये जीवात्मा शरीर को छोड़ है और जब तक ये रहती है इसको शरीर से जोड़े रखने का काम श्वास तो श्वास के दो पोल है जैसे हर बॉन्ड के दो सिरे होते हैं हर पुल के दो सिरे होते हैं जैसे एक उत्तरी सिरे तो एक दक्षिणी सिरा तो इसी तरह श्वास के भी दो सिरे होते हैं एक सिरे को बोलते हैं ग्वाद एक सिरे को बोलते हैं हृदय है। ये दो सिरे प्रतीक हैं जीवात्मा के और संसार के बाहर संसार है भीतर जीवात्मा और दोनों को जोड़ता है सांस। बाहर से उठने वाली सांस, भीतर आके विलीन हो जाती और वो बाहर जाती है वो बाहर द्वाद शांत पर विलीन हो जाती द्वादशांत पर प्राण विलीन हो जाते आप ये कह सकते हैं कि जब श्वास द्वादशांत पर पहुँचती है एक क्षण के हजारवें हिस्से के लिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन तुरंत ही वो प्राण के रूप प्राण जीव के रूप में या अपान के रूप में वापस लौटता है और इसके पहले कि वो आत्मा शरीर को छोड़ दे पुनः उसको आत्मा से जोड़ता है ये क्रम पूरे जीवन सतत चलता वो जीव या अपान जब भीतर प्रवेश करता है हृदय के केंद्र तक जाता है आपने कभी देखा होगा कि जब हम अधिक उत्तेजित होते हैं तो हमारी सांस ऊथी चलती है तेज हो जाती है लेकिन उसकी गहराई कम हो जाती है जब हम बहुत शांत चित्त प्रसन्न आनंदित होते हैं तो श्वास शांति से चलती है धीमी चलती है लेकिन उसकी गहराई बढ़ जाती है वो हमारे केंद्र तक ठीक से पहुंचती है जब वो केंद्र तक ठीक से पहुंचती है तो हमारे अस्तित्व का आनंद अधिक आसानी से प्रकट होता है लेकिन जब वो केंद्र तक पहुंचने के पहले उतनी ही पहले ही वापस लौट जाती है तो हम उस आनंद से वंचित रह अब हम यहां पर एक देखते हैं कि योगियों ने एक प्राणायाम शब्द दिया जो प्राण वायु है उसको अनुशासित करने का नाम है प्राण प्राणायाम प्राणायाम के द्वारा योगी श्वास को नियंत्रित करते हैं उसकी गति को नियंत्रित करते हैं उसकी गहराई को नियंत्रित करते हैं और ऐसा करने से जो पतंजलि कहते हैं कि हम दीर्घायु हो सकते हैं हमारा कोझ बढ़ सकता है हमारे हमारे शरीर में होने जो व्याधियां हैं वो या तो समाप्त हो जाती हैं या व्यादियों से सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी बुद्धि जातियों बढ़ जाता है, हमारी जागरूकता बढ़ जाती है, ये सब बात होती है ये बात योग शास्त्र की है लेकिन अभी हम बात तंत्र की कर रहे हैं हम यहाँ पर तो बात तंत्र की कर रहे हैं तंत्र को इससे कुछ यदि देना है कि हम कितने जीते हैं कितने ओजस्वी हैं इतने बुद्धिमान हैं इससे कोई ज़्यादा सरोकार नहीं करता इसको ठीक ऐसे समझ लो कि योगी या जो पतंजलि के हिसाब से योगी है जो प्राणायाम करता है उसकी तुलना हम जब विज्ञान भैरव की योगिक से करते तो आप ये समझ लीजिए कि विज्ञान भैरव का साधन अधिक लंबी आयु के बारे में चिंता नहीं करता अधिक जो सैद्धांतिक बातें हैं उसकी चिंता कम करते उसकी बौद्धिक गतिविधियां मिनिमम होती बहुत कम होती लेकिन वो प्रयोग में भरोसा करते हैं, करने में भरोसा देखने में भरोसा दोनों में मूलभूत फर्क है तंत्र की विधि समझने की कम करने की ज़्यादा जैसे हम कई बार इस उदाहरण को बात कर चुके हैं कि अगर हम कहें कि घोड़ा कैसा है बच्चे ने पूछा तो वैदिक विधि है कि आप उसका चित्र बनाएंगे उसकी नाम देंगे कि ये पूँछ है, है ये पैर है ये आँख कोई घास खाता है खड़ा रहता है इसके ऊपर सवारी की जाती है इस तरीके की बातें करेंगे है ना? उसके उसके वजन के बारे में बात करेंगे उसकी आयु के बारे में बात करेंगे उसका वर्णनात्मक पक्ष विस्तार से बताएंगे और अगर तंत्र की बात तो बच्चे को गोदे में उठा के घोड़े के सामने खड़ा कर ये घोड़ा खुद देखो चाहे तुमको इसका नाम नहीं मालूम हो कि ये पूछ है ये टांग है लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो कि पूँछ क्या है टांग की। आप चाहे नहीं जानते हो कि इसको सवारी बोलते हैं इसको घोड़ा गाड़ी बोलते हैं लेकिन वो जानता है कि इस गाड़ी में इसको लगाया जाता है क्योंकि उसने घोड़े को वास्तव में देखा तो तंत्र का सार अनुभव में है वर्णन में कम है अनुभव में ज़्यादा है इसलिए अपन ये बात करते हैं कि जब अपन कोई तो विधि के बारे में पढ़ें तो उस विधि का घर पर प्रयोग जरूर करें जब तक हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो गुरुजन भी कहते हैं विपजन भी कहते हैं कि खाली विधि पढ़ेंगे जो आपके लिए अनुकूल विधि है आके आपके सामने से निकल जाएगी आप पहचान नहीं पाओ क्योंकि आपने उसका प्रयास नहीं किया जैसे एक ताला है और आपके पास एक चाबियों का गुच्छा है उसमें 112 चाबियां हैं किसी एक चाबी से वो ताला खुलने वाला है और उस चाबी के अंदर ताले के अंदर दरवाज़ा खुलने के बाद आपके मोक्ष का रास्ता खुला आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना जिसको परमार्थ बोलते हैं वो अंदर रखा है तो उस परमार्थ की चाबी आपके पास है ताला जंग चढ़ा है चाबियाँ सत्य में आपके पास उनमें से एक है अगर आप उसको ठीक से खोलने का प्रयास नहीं करेंगे अगर आप आधे मन से उन चाबियों को लगाएंगे तो सच्ची चाबी भी ठीक से काम नहीं करेगी क्योंकि तालों में जंग चढ़ गया ऐसे ही हमारे परंपरागत हमारे जीवन में हमारी भावनाओं में धारणाओं में सामान्य ज्ञान कॉमन सेंस सांसारिक धारणाएं हमारे संस्कार हमारी आदत और हमारे हजारों जन्मों के कर्मों के कारण जम चढ़ गए अगर हमको वास्तव में सही चाबी जा मिल जाएगी तो भी थोड़ी सी कठिनाई आएगी अगर हम उसके प्रति प्रतिबद्ध दी है अगर हम ठीक से कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सही चाबी से सही ताला खुल जाएगा और ये गारंटी है कि इनमें एक चाबी जरूर लगेगी अब अगर उसके बाद भी हम अगर चुन जाते हैं तो फिर पर परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमको वो ताला खुले ही नहीं कभी तो ये श्वास जो है संसार को जीवात्मा से जोड़ता है तो आरंभिक चारों विधियां श्वास पर आधारित है जो पहली विधि है वो शाम्भ उपाय के अंतर्गत आती इसमें आपको श्वास पर ध्यान देते देते निर्विकल्पता आ जाती इस विधि को भगवान बुद्ध ने भी बहुत अपनाया था भगवान बुद्ध ने भी ये पहली विधि को अपनाया ये इसलिए अपनाया था कि वो भगवान बुद्ध के शिष्य हजारों की संख्या में और उनमें से अधिकतर ग्रामीण कृषक निरक्षक ऐसे लोग उन्होंने ये विधियाँ पढ़ाई नहीं लेकिन उनको सिर्फ इतना कहा कि जागरूकता से अपने श्वास पर ध्यान दो जब तुम जागरूकता से श्वास पर ध्यान देते हो तो अपने आप आ जाती है, जो हमारे मन में उठने वाले सैकड़ों विचार हैं जो एक के पीछे एक लाइन लगा के आते, अपने आप चले वो विचार थमने लगते पहले दिन नहीं थमेंगे क्योंकि पहले दिन तो आपका ध्यान नहीं है श्वास पर नहीं डे जब हम कोशिश करेंगे तो श्वास पर से ध्यान बार बार हटने का प्रयास करेगा लेकिन जब हम निरंतरता से सघनता से इस प्रयास को करते चले जाएंगे तो ये श्वास पर ध्यान टिकने की क्रिया अपने आप होने लगेगी और जब ये क्रिया अपने आप होने लगेगी तो अनायास ही किसी दिन हमको एकाएक एक, एक विहंगम अनुभव होगा वो अनुभव हो। एक विराट अनुभव होगा जिसको कोई भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता जो अनुभव होता है वो परमेश्वर का अनुभव भीतर से होता है संसार के सारे अनुभव बाहर से होते हैं या कम से कम बाहर से होते हुए प्रतीत होते हैं सचमुच में सारे अनुभव भीतर ही हो चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे मिठास हो सब कुछ हमारे अंदर ही होता है और आगे वो विधियाँ आएंगी जो इन सारे अनुभवों को भीतर अनुभव करने का क्योंकि ये जब अनुभवकर्ता का अनुभव जब करना है कर तो इन अनुभवों के जरिए हम उस अनुभवकर्ता का अनुभव कर सकते हैं तो शिवत्वात्ता का अनुभव तब होता है जब हमको बाहर के कारकों पर से ध्यान हट जाता है और हमारा भीतर से भीतर के भी भीतर ध्यान स्थिर हो जाता है ये जो करण ये है ये इंद्रियां हैं। इनको करण क्यों बोलते हैं करण का मतलब होता है साधन जैसे अगर आपको अभी झाड़ू लगाना आश्रम में तो आप बोलोगे झाड़ू की व्यवस्था कर दो उसके बिगड़ झाड़ू लगाना संभव नहीं दिखता तो झाड़ू यहाँ पर करण हो जाती है यानी वो साधन जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जा सकता देखने का कार्य आंख से संपन्न होता है इसलिए आंख आँखिक करण है सुनने का नाक से संपन्न होता है तो नाक नाकिक करण है सुनने का कान से संपन्न होता है तो कान भी करण है ऐसे हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां हैं और एक अंतकरण है जो इनका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इन सबसे आने वाली जानकारियों को वो कंप्यूट करता है उनकी गणना करता है और तदंतर अपनी प्रतिक्रिया के लिए उत्साहित करता है आपको प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है जैसे किसी ने आपके कान में गाली दी तो वो शब्द अंदर जाएगा और अंतकरण पर उसका विश्लेषण होगा कि यह अनुचित है और वो अंतकरण प्रस्ताव रखेगा कि इसको तुम भी गाली दे दो और हमारे जवाब उस अंतकरण का अनुसरण करेगा लेकिन अंतकरण में एक बुद्धि भी है जो आप जो करने जा रहे हो उसको सेंसर करेगी कि उचित क्या है अनुचित क्या है कभी कभी हम बुद्धि को बायपास कर जाते हैं और तो फिर पछताते हैं कि हमने ऐसा नहीं करना था पर उस वक्त में आवेश में कर गया कि जो आवेश में किया गया काम बुद्धि को बायपास करके होता है कि जो हम सडन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को हमारे जो नैसर्गिक क्रियाएं और नैसर्गिक प्रतिक्रियाएं हैं उन सबको हम अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं विज्ञान भैरव ये नहीं कहता कि हम बाहर से किसी करण को लाए विज्ञान भैरव कहता है कि आपके पास जो नैसर्गिक साधन हैं उन साधनों से परालौकिक अनुभव प्राप्त किया जा सके जो सारा भैरव भाव है वो आपको बाहर से किसी साधन की आवश्यकता नहीं है आपके अंदर वो सब कुछ उपलब्ध है जिसके द्वारा आप वो भैरव भाव का अनुभव कर सकते तो सबसे पहले ये बात है श्वास पर ध्यान देना श्वास बाहर जाती है द्वादशांत पे विलीन हो जाती है हम द्वदशांत बात कर चुके हैं एक भीतर आती है और हृदय पर विलीन हो जाती है भीतर आने वाले श्वास को हम अपान बोलते हैं जो हृदय पर जाकर विलीन हो जाती है और विलीन होने के बाद में फिर से प्राण के रूप में बाहर आता यानी उसका अंदर रूपांतरण होता है बाहर भी रूपांतरण होता है बाहर वो प्राण से अपान बनती है और अंदर अपान से प्राण बनती है इस तरह उसका रूपांतरण होता है ये रूपांतरण कौन करता है ये एक शक्ति है एक शक्ति का स्पंदन है जो दोनों बिंदुओं पर एक्टिव है जहां दोनों जगह पर कारगर है वो कि अंदर भी वो एक रूपांतरण पैदा करता है बाहर भी एक रूपांतरण पैदा करता है सचमुच में जो शक्ति है वही तो है जो दोनों रूप लेकर रखी हुई है कौन सा दोनों एक जीवात्मा का एक संसार संसार के रूप में भी शक्ति ही है और जीवात्मा के रूप में भी वही है दो सत्य नहीं है दोनों का अंतिम सत्य एक ही है संसार का सत्य भी वही है हमारा सत्य भी वही है द्वैत के अंदर दोनों अलग दिखते हैं अद्वैत में दोनों एक क्योंकि दोनों के केंद्र तक पहुंच जाते हैं हम उनके उद्गम स्थान तक पहुँच पहुँच जाते तो हमारा यहाँ पर श्वास पर ध्यान देने का मकसद ये है कि हम उस बिंदु तक हमारा एहसास पहुँच जाए जहां पर कि न तो वो प्राण है न वह पानी, न वो संसार है न वो जीवन जहां न मैं हूं न तुम हो और दोनों के बीच में एक जोड़ है वो है जो श्वास का मैं और तुम के बीच में जो श्वास का जोड़ है तो वो श्वास जो का जोड़ वो जयपर लीली हो इसलिए जब उस द्वादशांत पर हम ध्यान करते हैं तो उस समय न तुम तुम रह जाते हो न मैं मैं रह जाता हूँ न संसार संसार रह जाता है न मैं मैं रह जाता हूं दोनों के बीच की स्थिति ये न उद्गम की स्थिति तब प्रकट हो जाती है इसलिए बोलते हैं भैरव प्रकट हो जाता है उस समय हमको बिना किसी आधार के बिना किसी सहारे के भैरव प्रकट हो जाते है। खाली श्वास पर ध्यान देते देते क्योंकि हम तो वहाँ ध्यान दे रहे हैं जहाँ पर कि न तो श्वास श्वास पर आरंभिक रूप से ध्यान देते हैं लेकिन अंतिम रूप से ध्यान कहाँ जाएगा जहाँ पर श्वास है ही नहीं जहाँ पर न प्राण है ना अपान है दोनों का विलीनकरण है जब प्राण अपान में परिवर्तित हो रहा है और अपान प्राण में परिवर्तित हो रहा है उस समय उस स्थिति में एक ही चेतना है जिसका नित्योदित कौंद है या नित्योदित स्पंद है जो सतत होने वाला एक स्पंद है जो सतत कार्यशील है क्योंकि वो संसार को बनाने के लिए उद्यत है और वो संसार को लगातार बनाए चले जा रही है क्योंकि संसार जिस गति से बन रहा है वो डिस्ट्रॉय भी होता चला जा रहा है इसलिए उसको सतत बनाए चले जा रही है जिससे साँस जैसी बनती है खत्म भी होती है उसको वापस बना रही ऐसे ये सांस से प्रतीक है लेकिन संसार की हर चीज़ जिसकी एजिंग हो रही है जो अपनी उम्र से बूढ़ी होती चली जा उसका नवीनीकरण हो जा रहा अंतिम रूप से हमारे शरीर का भी नवीनीकरण होता है जब हम ये शरीर शेर फिर नया शरीर स्वीकार करते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है ये वो एक स्पंद कर रहा है उस सर्वोच्च चेतना का स्पंद हमको वही स्पंद पर ध्यान केंद्रित करना बस वही स्पंद है जो इस ब्रह्मांड को बना रहा है और वो बस अपने में समेट और उसका प्रतीक है श्वास जो सतत ब्रह्मांड को बना रहा है अपने इसकी दूसरी व्याख्या पिछली बार पढ़ी थी कि जब सांस बाहर निकलती है तो सह की आवाज करती है जब भीतर लेते हैं तो ह की आवाज करती है ये एकदम शांत वातावरण में अगर आप सांस लेंगे तब आपको स्वयं ये आवाज महसूस होगी और इस तरह हर सह का जाप हम सतत करते हौहार बीज है सृष्टि बीच है ना? हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो सृष्टि बनती है जब हम सांस भीतर कर फूसते हैं तो सृष्टि का संहार होता है वापस वो रोज केंद्र में समा जाती है तो इस तरह हम सतत सृष्टि और स्थिति और संवार का खेल करते हैं और इसी इसी के बीच में हम उस करने वाले को ढूंढ रहे हैं इससे सतत साँस पर ध्यान देने से हम उस करने वाले को भूल लेते हैं लगत हम किसी क्रिया पर ध्यान दें तो कर्ता का एहसास हो जाता है। दूसरा है श्वास के पलटने पर ध्यान देना है। दूसरी वाली जो विधि है पहली वाली विधि में हमने वास्तव में उन दो बिंदुओं पर शक्ति का ध्यान किया था दो बिंदुओं पर चैतन्य शक्ति जो है जो लगत कन्वर्ट कर रही है एक चीज को दूसरी में और संसार को प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध इससे इससे में बोलते हैं इसको शक्ति विसर रूप है अच्छा अभी एक बार समझ लो अगर समझने में कठिनाई भी आ रही है तो उसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं समझना इसलिए ज़्यादा फायदेमंद है कि इसको समझने के बाद हम उन विधियों को पूरी निष्ठा से अच्छी तरह समझ के कर सकते हैं लेकिन करने के लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी तो है ये भी अच्छी तरह समझा कभी ऐसा लगेगा इतनी कठिन बातें हैं ये वो कैसे सचमुच में कठिन बिल्कुल भी नहीं है अद्वैत कठिन नहीं है कठिनाई हमारी अवधारणाओं में है जो हम लोगों ने इतनी द्वैत पर अवधारणा दिमाग में कचरा भर रखा है उसके वजह से हमको अद्वैत समझने में कठिनाई आती है सचमुच में अद्वैत कठिन नहीं है संसार है और हमें हमारा भी जड़ वहीं पर जहाँ से संसार का जड़ है दोनों का उद्गम एक ही स्थान है और हम अगर उद्गम पर ध्यान करेंगे तो न फिर तुम न तुम रह जाओगे न मैं मैं रह जाऊँगी जैसे एक दो शाखाएं पेड़ की दोनों आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानती हैं लेकिन अगर हम दोनों दोनों अपने अपने उद्गम पर जाएंगे तो ऐसे मिल जाएंगे कि अरे हम तो दोनों एक ही हैं अगर मैं तुमको खत्म करता हूँ तो मैं खुद भी खत्म हो रहा हूँ तो उस स्थिति पर हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी इसलिए न तुम तुम रह जाओगे ना मैं मैं रह जाऊँगा तो स्थिति बिल्कुल एकदम सीधी सी बात है इसलिए शाम्भवोपाय के अंतर्गत आती है पहली ही निधि हम श्वास के जरिए अपने उद्गम को ढूंढते हैं एकदम सीधे सीधे सपाट सी बात है दूसरी बात है आप यहाँ पर श्वास के वर्तुल पर ध्यान केंद्रित करने श्वास एक वर्तुल की तरह जाता है और टर्न हो जाता है बाहर जाता है फिर टर्न हो जाता है अंदर जाता है फिर टर्न हो जाता है ये ठीक एक पेंडुलम की तरह चलता है जैसे पेंडुलम जाता है अंतिम पर जाके एक विश्राम करता है और फिर वापस आता है तेज गति से और फिर दूसरी तरफ जाके फिर एक क्षण के लिए विश्राम करता है क्योंकि उसकी गति की दिशा बदलने के लिए विश्राम करना जरूर जब वो विश्राम करेगा तभी तो उसकी गति मिलती तो गति बदलना है मतलब उसको विश्राम करना है जहां वो गति बदलता है उस वर्तुल पर याने उस के ऊपर ध्यान हमको केंद्रित करना है दूसरी विधि में हम श्वास के वर्तुल पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि श्वास यहां गई और यहां से अभी पलटी सांस बाहर गई तो यहां से पलटे तो हमारा पूर्ण ध्यान उस टर्म के ऊपर है उस टर्म पर क्या है जैसे जैसे ध्यान गहराता चला जाएगा पहले हमको टर्न पर दिखेगा देखो प्राण गया अपान लौटा प्राण गया अपान लौटा प्राण गया अपान लौटा धीरे धीरे हमारा कंसंट्रेशन ध्यान और गहरा होता चला जाएगा और गहरा होता चला जाएगा जब ऐसा लगेगा प्राण समाप्त तो हुआ अपान पैदा हुआ पहले तो हमको लगेगा प्राण गया अपान लौटा फिर ऐसा लगेगा प्राण समाप्त हुआ अपान पैदा हुआ प्राण समाप्त हुआ अपान पैदा हुआ उसके बाद में उसके बाद में ऐसा लगेगा प्राण अपान दोनों नहीं है एक वो बिंदु आ जाएगा जहाँ पर दोनों नहीं है और हमारा काम बन गया हम वही बिंदु पकड़ना चाहते हैं जहाँ न तुम तुम हो न मैं मैं हूँ न संसार संसार है न मैं मैं जहाँ हम दोनों का भेद मिट जाता है आपका मेरा भेंट मिट जाता है मेरा जीवात्मा का इस संसार से भेद मिट जाता है इसलिए वो सेतु जो है उस सेतु को पकड़ के हम ये काम कर सकते हैं उन दोनों बिंदुओं पर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को पकड़ कर सकते दोनों प्रेमी दूसरी धारणों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन दूसरे धारणा आणु के अंतर्गत आती है क्योंकि इस पर महत्व श्वास का है उस ऊर्जा का नहीं है अभी हम उस ऊर्जा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हम उस श्वास पर ध्यान दे रहे हैं और उस श्वास का चूंकि श्वास बाहरी चीज़ उस पर ध्यान दे रहे हैं इसका सहारा ले रहे हैं इसलिए इसको आणु के अंतर्गत माना जाता है और वहाँ पर जब हम सोहम हंसह की बात करते हैं तो उसको भी फिर आण उपाय कहलाए जाते जब हम किसी भी आश्रय के बगैर निराकार रूप से उस खर्ता को या मूल स्रोत को पहचान लेते हैं तो वो शाम्बा उपाय कहलाते हैं तीन उपाय बात कर चुके हैं कि शाम्भापाय जब हम बिना किसी आश्रय के पहचान जब हम अपनी चेतना को पहचान के उसका विकास ब्रह्मांडी चेतना के रूप में करते हैं तो वो शाप्त उपाय कहलाता है और जब हम सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान करते हैं और धीरे धीरे वहाँ से हम लौटते हैं तो वो आढ़ो उपाय तीसरे अणु उपाय के अंतर्गत आती है जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं श्वास पर ध्यान देते देते देते हमारे श्वास का पर ध्यान इतना गहना होने लग है कि प्राण और अपान दोनों विलीन हो जाते हैं और उस उसमें अंतर्मुखित्व पैदा हो जाता है अंतर्मुखता पैदा हो जाती है यानी हमारे सारा ध्यान हमारे भीतर चला जाता है और उस समय हम अंदर से एहसास को महसूस करते हैं जो एहसास मुक्ति देने वाला है लिबरेटिंग है उस एहसास के बाद में इंसान बदल जाता है अब तीसरी धारणा की बात करें चारों को इसलिए अपन साथ लेना है कि हम इनकी तुलनात्मक रूप से सबका फर्क समझ सकें तीसरी जो धारणा है उसके बारे में ये ठीक से समझ लीजिए कि तीसरी धारणा वो तब होती है जब अनायस रुक जाती है क्षणभर के लिए सांस रुकती लेकिन वो क्षण का हम विस्तार कर सकते जैसे कुछ अनपेक्षित घट जाता है उस क्षण आप किसी और को भी देखो चाहे स्वयं को उस समय अगर आप जागरूक हो तो देखोगे कि हमारी श्वास क्षण भर के लिए अटक जाती है जैसे अपन कहता हैं ना किसी को एकदम कुछ अजीब चीज देगी तो श्वास क्षण भर के लिए हम रुक जाते हैं तो जब श्वास रुक जाती है तो अपान का और प्राण का दोनों का उदय रुक जाता है न तो द्वादशांत से अपान का उदय हो रहा है न हृदय से प्राण का उदय हो रहा है उस समय श्वास हमारे क्षणभर को रुक जाती है जब श् श्वास क्षणभर को रुक जाती है तो शक्ति एकाग्र होकर सुशुभा में प्रवेश करती है। यहाँ पर वो स्थिति है जबकि दोनों वर्तुल जो श्वास के चल रहे थे दोनों स्थिर हो जाते है और शक्ति हमारी कुंडलिनी का जो रास्ता है सुशुद्ध का या मध्यनाड़ी का उसमें प्रवेश करती है और इसमें प्रवेश करते ही हमको हमारे अपनी वास्तविक चेतना का अनुभव तो ये अनुभव तब शुरू होता है जब क्षणभर के लिए सांस शुरू हो जाता है इसको हम जैसे वर्णन अलग अलग लोग करते हैं दो तरह से होता है एक तो जब अनायास सांस हो जाता है या हम जब सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं दोनों परिस्थितियों में ये संभव है कि अंतर्मुखित्व से सांस रुकती है और सांस रुकने से अंतर्मुखित्व आता है अंतर्मुख भाव जब होगा आप कभी खुद करके देखेंगे कि जब आप बहुत गहरे से अंदर उतरने की कोशिश करेंगे तो आप श्वास लेना भूल जाएंगे बहुत गहराई से अब अंदर उतरेंगे तो आपको भले ही वो चीज़ एक सेकंड के लिए हो या दो सेकंड के लिए लेकिन होगी जरूर कि जब एक एकाएक सांस लेना भूल जाता है श्वास द्वार से निकलना भूल जाती है अंदर हृदय से निकलना भूल जाती है श्वास थक जाती है और वही क्षण है जबकि आपको एक व्यंगमता की अनुभूति हो सकती तो ये चीज़ ऐसी है जो अनायंस होती है इसके लिए कोई विकल्प की जरूरत नहीं है जैसे बाहर से कुछ भी अनायज घटा आपके साँस क्षण भर के लिए रुकी और उस समय आपको एक विहंगम दाखिल होती लोग कहते हैं अगर कई बार दुर्घटना होती है कार में बैठे हैं कार टकराने वाली है या छत पे से गिरने वाले हैं उस समय बहुत विहंगम अनुभूति होती है फिर जो उस दुर्घटना से जिते जागते सुरक्षित बाहर आ जाते हैं उस दुर्घटना के क्षण को जो जागरूक है वो अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं और उस क्षण को पहचान लेते और उस क्षण में अपनी व्यंगम अनुभूति को स्मरण कर और जो योगी हैं वो अब चाहें तो अपन श्वास को रोकने का प्रयास सीख सकते हैं कि जब हम श्वास को रोकते हैं तो अंतर्मुखी भाव पैदा होता है जिसके द्वारा हमको अंदर की अनुभूति होती है अब ये ध्यान से समझ लें कि हमारा अंतकरण श्वास के साथ इतना ज़्यादा जोड़ा हुआ है कि श्वास को रोकते ही विचार थम जाते श्वास को जैसे रोकेंगे विचार थम जाते और विचारों को जैसे ही थमाएंगे श्वास थम जाए था। ये आपस में इतने आपस में भूथे हुए हैं इसलिए श्वास और विचार जब ये अनायास होता है बिना किसी साधन के तो ये शाम्भ वार के अंतर्गत तो होता है जब अनायस श्वास रुक जाती है तब ना अपान पैदा होता है द्वाद शांति से ना हृदय प्राण पैदा होता और वो क्षण भर के लिए रुकता है लेकिन वो एक क्षण ही बिजली के कौन के तरह आपको वो अनुभव देता है जिसको यह अनुभव हो जाता है वो व्यक्ति बदल जाता है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो ही बदल जाता है वो उसको पूर्ण विश्व की एकता का अनुभव दे लगता है कि ये ब्रह्मांड एक यूनिट है ब्रह्मांड एक इकाई है और ये इकाई की तरह व्यवहार कर रही है जब इसमें मेरा बराया कुछ ही नहीं जैसे ये हाथ ये हाथ को कभी पराया नहीं मान सकता ना अपना भी नहीं मान सकता क्योंकि अपना पराया का यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि एक ही शरीर शे, के दो हिस्से हैं ऐसे ही जब पूरे संसार में जब एक ही ऊर्जा है एक ही करता है एक ही स्रोत है और एक ही इकाई की तरह ये काम करता है फिर मेरा पराया कैसे हो सकता है इसलिए जब इतनी भिन्नता की दृष्टि को अभिन्नता की ओर ले जाता है वो एक क्षण इसलिए उसको शाम्भ उपाय के अंतर्गत मानते हैं कि वो निर्विकल्पता का भाव श्वास के थमने से आता है जब श्वास क्षण भर को भी थम जाता है तो अंदर से निर्विकल्पता का भाव आता है और हम शाम्भवपाय के बारे में शिव सूत्र में भी पढ़ चुके हैं कि जब का हृदय में आता है जब अंतकरण शांत हो जाता है तो उस शांत अंतकरण में भैरव भाव प्रकट चौथी शक्ति चौथा चौथी विधि उसमें हम उस स्थिति के हम फिर एक सांसारिक उदाहरण से समझें जैसे हमने पिछली बार भी बात करी थी कि श्वास या प्राण बाहर निकली और मिलीन हो गई अंदर आई आपान के रूप में हृदय में फिर विलीन हो गई तो जब बाहर की तरफ विलीन होती है उसको बाहरी कुंभक बोलते हैं अगर वहाँ पर कुछ देर ठहरती है कुंभक का मतलब होता है सांस का रुक जाना उस जगह पर ठहर जाना पूरक का मतलब होता है श्वास का भीतर आना जब भीतर आकर ठहरती है तो आंतरिक कुंभक है बाहर जा ठहरती है तो बाहरी कुंभक है जो श्वास अंदर भराती है उसका नाम है पूरक जो बाहर निकलती है उसका नाम है रेचन रेचन का मतलब होता है बाहर निकालना एक सामान्य भाषा में रेचन का मतलब उल्टी भी होता है तो श्वास बाहर जब निकलती है वो कहलाती है रेचन तो दोनों की एक शक्ति है क्योंकि रेचन अपने आप में जो कुछ भी है द्वाद शांत पर जाकर शक्ति में बदल जाता है शुद्ध शक्ति में बदल जाता है वो जब उसका कुंभक करेंगे कुंभक मतलब उसको बाहर की तरफ रोक ली जाएगी वो शक्ति तो उस जगह के ऊपर आपको एक शक्ति दिखाई देगी जो शक्ति न तो अपान है न प्राण है आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि एक घट है जिस घट में प्राण जाके समा गया और उस घट से उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है और वहाँ से प्राण के रूप में वो वापस लौटता है उसका परिवर्तन हो जाता है उस जगह के ऊपर तो वो जो घट है या कुंभ है उसके अंदर जब शक्ति प्रवेश करती है तो उस स्थिति को बोलते हैं कुंभक तो बाहर की तरफ श्वास को जब रोका जाता है तो बाहरी कुंभक है और जो श्वास को भीतर की तरफ अपने हृदय के केंद्र में रोका जाता है तो भीतरी कुंभक है हम इसका प्रयास कर सकते हैं कि बाहर की तरफ सांस को निकाल के उस कुंभक पर ध्यान केंद्रित करें सांस को भीतर लें और हृदय पर ध्यान केंद्रित करें ऐसा करने से जो शक्ति उस घट में समाती बाहरी कुंभ में समाती है या भीतरी कुंभ में समा के शांति से बैठ जाए उसका नाम है शांता शक्ति यहाँ पर इसको शांता शक्ति बोलते हैं जो बाहरी घट में एकत्रित हो जाती है वो या भीतरी घट में एकत्रित हो जाती वो शांता शक्ति उस शांता शक्ति को जब हम अनुभव करते हैं तो उससे हम भाव प्रकट हो जाते हैं क्योंकि शक्ति और शिव में अवैध है अगर हम दो में से एक को पकड़ते हैं धूप को पकड़ते हैं तो सूर्य के दर्शन हो जाएंगे प्रकाश को पकड़ेंगे तो निश्चित दीपक के दर्शन हो इसलिए दीपक को खोजने के लिए प्रकाश को खोजना जरूरी है प्रकाश की दिशा में जाना जरूरी इस तरह हमने चार विधियाँ पढ़ी जो चारों विधियाँ श्वास पर निर्भर करती और श्वास बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी का सबसे पहला कार्य है पैदा होते सबसे पहले इंसान सांस लेता है और ये अंतिम कार्य भी है जो मरने के ठीक पहले आदमी सांस लेता है और ये कैसा कार्य है जो जीवन से मरण तक सतत चलता है और ये जीवात्मा को संसार से जोड़े रखता है शरीर में संसार का हिस्सा है और जीवात्मा परशु का हिस्सा है ये हिस्से में द्वैत तब आता है जब वो संसार का निर्माण करता है शरद्वा की तरह संसार का निर्माण होता है शरद्वा की तरह वो अपन फिर आगे आने वाली पहले पढ़ चुके शरद्वा के बारे में लेकिन हम फिर पढ़ेंगे जब कुछ और विधियाँ इस पर आधारित आएंगे तो आगे आने वाली जो विधि आप अपन पढ़ेंगे इसके आगे वो है कि किस तरीके से कुंडली निको आप अपने मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक उठते हुए महसूस कर सकते हैं वो आप इसके पाँचवीं विधि और छठी विधि हैं, उसी पर आधारित हैं तो बिजली की चमक की तरह शुद्ध शक्ति के रूप में तड़ित की तरह ये जो मूलाधार से आधार है तो अपन उसके बारे में आगे पढ़ेंगे लेकिन बस यहाँ पर एक जो मूल समझने की बात वो यही है कि सब कुछ एक है जीव और जीव का जो संसार है वो एक ही श्रोत से निकले हैं जैसे मैं और मेरा संसार मेरा संसार है ना मैं जो आसपास देखता हूँ वास्तव में मुझसे संसार निकला है मेरा संसार का मैं क्रिएटर हूँ ये बात कॉमन सेंस को कम हजमाना जब अपने सामान्य मुद्दे से सोचते हैं तो हमको ये बात हजम नहीं होती कि मैं क्रिएटर हूँ मैं करता हूँ इस संसार मेरा ही कार्य है लेकिन ये सत्य है और हम इसी दृष्टि से जो देखते हैं सचमुच में ये हमारा क्रिएशन है और ये विज्ञान की दृष्टि से भी आप सिद्ध हो चुका है कि कर्ता महत्वपूर्ण है या जो प्रेक्षक है जो निरीक्षक है वो महत्वपूर्ण है और जो प्रेक्षित है वो संसार है और वो संसार देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है हम अपनी अंतर चेतना से संसार का निर्माण करते हैं और इनमें दो बातें हो ही नहीं सकती क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्शन है हमारा प्रक्षेपण है इसलिए हमसे ये अलग नहीं हो सकता हम हर सांस के साथ संसार का निर्माण करते हैं और हर हर्ष्वास के साथ संसार को अपने में समाते हैं और लगत श्वास की गतियों के द्वारा इस संसार को और अपने आप को जोड़े रखते हैं ये विधियां छोटी छोटी हैं पढ़ने में कोई समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन इसका अभ्यास करने में निश्चित समय लगता है तो अभी तक अपन ये चार विधियां प्रिंट के रूप में सबको दे चुके हैं अगर पिछली बार कोई रह गया हो जिसने नहीं लिए हो तो अभी ले सकते हैं ताकि अपन इनका प्रयास करते रहें अगली बार से अपन अब पाँचवीं और छठी विधि को भी पढ़ेंगे इनको भी अपन संक्षेप में लेते चलेंगे ताकि हमारे जहन में अपनी जैसी परंपराएं कि अपन पिछला कुछ साथ में लेते चलते हैं ये सारा स्वास्थ्य पर निर्भर करने वाली विधियों का खेल है पहली दूसरी तीसरी चौथी विधि विधियाँ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बड़ी ध्यान रखी जाती है कि जो देवी कहती है कि मेरे संशय नष्ट करो उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी कि आपका सत्य क्या है उसके बारे में उन्होंने प्रश्न दर्जन प्रश्न पूछ लिए थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या बोला हफ्ते में कि मेरे संशय नष्ट करो संशय नष्ट करना और उत्तर देना अलग अलग बात उत्तर देने के बाद भी आप संशयग्रस्त रह सकते हैं। लेकिन संशय नष्ट करना उत्तर देना नहीं है संशय कई तरह से नष्ट हो सकता प्रश्न ही नष्ट हो सकता इससे संशय नष्ट हो जाएगा इसलिए यहां विधियां हैं उन विधियों से हमारे सारे संशय नष्ट होते यहां पर इन विधियों से जो संसार के बारे में हमारे अवधारणाएँ हैं गलत धारणाएं हैं संशय हैं वो सब अपने आप नष्ट होते हैं और जब ये संशय नष्ट होते हैं तो परमेश्वर के दर्शन अपने आप ही होते हैं हमारे भीतर ही होते हैं उसका अनुभव होता है क्योंकि ये अनुभव कर्ता का अनुभव है हमको दूसरे का अनुभव करने के लिए जो बाहरी कारण दिए हम बहुत आसानी से अनुभव कर सकते हैं किसी को छूना है किसी को देखना है किसी को सूखना है किसी को सुनना है चखना है बहुत आसान है पर सुनने वाले को देखने वाले को चखने वाले को चखने वाले को कैसे चखें देखने वाले को कैसे देखें क्योंकि जितना निकट होगा उतना मुश्किल हो जाएगा हमें इन आँखों से दूर की चीज़ बहुत बढ़िया दिखती सुंदर दिखती जैसे जैसे पास आती है तो देखने में कठिनाई होने लगती है, है ना अपा अपनी आँख की पलक को ठीक से नहीं देख पाते लेकिन फिर अपनी खुद की आँख को कैसे और ये तो उस आँख के भी पीछे है जो इन आँखों के जरिए देख रहा है क्योंकि आँख तो साधन है इस तरह हमको तो उस कर्ण के भीतर इन कर्ण को सबको ऊर्जा देने वाला उसको उसका अनुभव करना है ना अनुभव करने वाले का अनुभव करना है इसलिए ये हमारे कॉमन सेंस के बाहर की चीज़ है और इसीलिए हमको ये विधियाँ ऐसी अपनाना पड़ती हैं जिनका एक स्तर के बाद में वर्णन बंद जाता है एक स्थिति आती है उसके बाद में वर्णन बन हो जाता है उसके बाद में सिर्फ अनुभव है वो आपको लेना वहाँ वर्णन संभव नहीं है हम वहाँ पता वहाँ पर ऐसा होगा ऐसा करने के बाद ऐसा होगा हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भैरव भाव प्रकट अब कैसे होगा वो आपको खुद मालूम पड़ेगा और जब मालूम पड़ जाएगा तो आप आनंदित हो आपका चेहरे का भाव बदल जाएगा अंदर से मुस्कराहट आएगी लेकिन आप उसको आप किसी दोस्त को बता नहीं सकते कि क्या हो वो उसको खुद ही करके देखना पड़ेगा इस तरह ये हमारी विधियां हमारे आध्यात्मिक आनंद की विधियां हैं तो इनको अगली बार हम और आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में रविवार को जो भी संभव हो जिसके लिए भी है वो तो रविवार जरूर आ जाए तो अपने सब कर लेंगे मिट्टी के दोपहर तो को करीब तो हो जाए नारायण नारायण नारायण गुरु, नारा येन, नारा येन, नारा येन, गुरु नारा नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण सदगुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय ओंकर्णि शणुयाम देवा ओम सहनाव तेजस पक्षे मीर स्त्रीरंग्वादेम यवामहेतस्वी वजित नईन्द्रो वृद्धवा स्ति नोषा विश्व स्वस्तिनस्ताक्ष वसिष्टी स्वस्तिनो बृहस्पति दूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्णस्तमादा पूर्णमे वशिष्य ओम शां शांति